एक जोड़ा कान है लेकिन उनसे उनसे तुमने तुमने तुमने क्या क्या क्या कभी कभी कभी कुछ कुछ कुछ सुना? प्रत्येक प्रत्येक के के पास पास मुंह है, लेकिन उससे कहा? और हैं, देखा? नहीं, नहीं, तुमने न कभी सुना है न कभी कहा है न कभी देखा है न कभी सुना है, लेकिन ऐसी हालत में ये रंग रूप स्वर और सुगंध आते कहा से ये जीसस के वचन को दोहरा रहा है। जीसस बोलते थे तो पहली बात अपने शिष्यों को कहते थे अगर कान हो तो सुनो आंखें हो तो देखो समझ हो तो समझ लो या कभी कहते हैं कि जिनके पास आंखें हो वो देख ले जिनके पास कान हो वो सुन ले जो भी सुनने वाले थे सभी के पास कान थे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 तुम्हें जहां तक दिखाई पड़ा तुम सीढ़ी को संभाले रखे लेकिन ये सीढ़ी वहां है जो अग्ञात से अज्ञात तक जाती और जैसे ही मैं तुम्हारी तो आंखों के पार हुआ तुम सीढ़ी छोड़ के जाने लगे मेरी जान लोग मैं तो चल रहा अज्ञात पर और तुम सब भागे जा रहे हो सीढ़ी संभालने वाला तक कोई नहीं तो तू जब तक रुका था तो मैंने सोचा कम से कम एक तो मौजूद जो सीढ़ी को संभाले रखेगा तब तक मैं कुछ न बोला कम से कम मुझे नीचे तो उतर आने दे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 जब वासना मन में भरी होती तो आंखों से वासना जाती है, शरीर पर पड़ती शरीर सुंदर हो जाते क्रूप से कुरूप स्त्री भी किसी क्षणों में सुंदर हो सकती है अगर मन वासना से भरा हो। मैंने सुना है कि एक सेनापति युद्ध तो के मैदान पर अपने सैनिकों के साथ एक प्रयोग कर रहा था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 क्योंकि तो तुम तो सोचते रहे हो सुनते रहे हो कि बुद्ध पुरुष की इंद्रिया रह नहीं जाती मैं तुमसे कहता हूं बुद्ध पुरुष के पास ही इंद्रियां होती तुम्हारे पास तो इंद्रिया विकृत बुद्ध पुरुष की इंद्रिया शुद्ध होती उसकी आंख देखती सिर्फ देखती कुछ जोड़ती नहीं अपनी तरफ से कुछ डालती नहीं तुम बड़ा अजीब खेल खेल रहे हो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 तो मैं तुम्हारी प्रार्थना भी सुनता मैंने सुनी है प्रार्थनाएं लेकिन वो मैंने मेरी तरह से सुनी वो ठीक नहीं हो सकती और जब तुम्हारी ठीक प्रार्थनाएं भटक दें तो मेरी गैर ठीक प्रार्थनाएं क्या काम आएंगे मैं भी भूलता जा रहा हूं मैं भी घबरा गया हूं मगी ने कहा तुझे कुछ तो याद होगा मेरे सुने हुए में से उसने कहा तुम जोर ही तो सिर्फ अल्फाबेट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 और विचार से भरे चित्त में तुम कितने ही मंत्र दोहराओ वे सब व्यर्थ हो जाते तुम कितना ही ओंकार का पाठ करो ओम ओम दो सब ऊपर ऊपर है भीतर तुम्हारी वासनाएं दौड़ रही और तुम्हारी वासनाएं तुम्हारे ओम को विकृत कर रही उनका धुआं घना है वहा ओम की ज्योति जल नहीं सकती इस गुरु ने ठीक कहा अपने शिष्यों को की तुम्हारे पास काम तो दिखाई पड़ते है लेकिन है नहीं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 अगर तुम्हारे पास देखने के यंत्र ही नहीं है ये संसार कहां से पैदा हो रहा है तुम भी देखते रहे हो कि वृक्ष हारा है तुम भी देखते रहे हो कि फूल में गंध है और रंग है अगर तुम्हारी आंखें कान और तुम्हारी इंद्रियां सब बंद पड़ी हैं, विकृत पड़ी हैं, तो यह इतना तो बड़ा संसार कैसे पैदा हो रहा है ज्ञानी कहते हैं कि यह संसार तुम्हारी वासना से पैदा हो रहा है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 परमात्मा ही आकाश में भटक रहा है यहां कंकड़ पत्थर नहीं पड़े हैं यहां परमात्मा की प्रतिमाएं ही है लेकिन जिस दिन तुम चाह का फैलाव ना करोगे तुम्हारा प्रोजेक्शन ना होगा फिल्म ग्रह में तुमने प्रोजेक्टर देखा है प्रोजेक्टर पीछे लगा होता है उसकी तरफ तो तुम देखते भी नहीं पर्दे पे आंख लगी होती है।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 क्या ऐसे क्षम की कोई संभावना है जब तुम निर्वासना से देख सको सुन सको उस दिन तुम्हें परम गंध का अनुभव होगा भक्तों ने ज्ञानियों ने बहुत उल्लेख किए कि जब ज्ञान की आंख खुलते या हृदय के द्वार खुलते या जब वासना गिर जाती और चित्त निर्मल और निर्विकार हो जाता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 बिना ये पूछे कि जब मैं कुछ लाया नहीं और जब मैं कुछ ले जाना सकूंगा तो इस थोड़ी सी देर में जहां सराय में विश्राम किया है वहां अपने का फैलाव क्यों करूँ जैसे किसी स्टेशन के विश्राम ग्रह में तुम बैठे हो और शोरगुल मचाने लोगों की फर्नीचर मेरा है कि तू क्यों इस कुर्सी पर बैठा है ये मेरी लेकिन तुम ये मचाते नहीं सोरगुल क्योंकि तुम जानते हो घड़ी भर बाद तुम्हारी ट्रेन आ जाएगी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 अन्यथा जो मैं कह रहा हूं तुम उससे भी बंध जाओगे शास्त्र मुक्त नहीं करते बांध लेते गुरु स्वतंत्रता नहीं बनता और एक नई परतंत्र बन जाता है तुम उसके पैर भी पकड़ के जंजीरें खड़ी कर लेते हो तुमने कुछ गलत सुना अन्यथा तुम बुद्धों को भी पिघला के जंजीरें कैसे बनाते सभी मंदिर काराग्रह हो गए सभी चर्च गुलामियां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 तुम्हारी कुशलता तुम उनकी प्रतिमाएं अपने काराग्रह में ले आए बजाय तुम उनके साथ खुले आकाश में गए होते तुम उन्हें भी अपने काराग्रह के भीतर ले आए तुमने अपने काराग्रह की दीवानों को उनके चित्रों से सजा लिया है अब यह काराग्रह और भी छोड़ने जैसा मालूम नहीं पड़ता यह बड़ा प्यारा है तुम कुछ ऐसे हो तुम्हारी वासना का गणित कुछ ऐसा है